आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन Radio Madhuban, Radio Madhuban, रेडियो मधुबन रेडियो एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम फोर एफ एम और पच्चीस नवंबर 2016 को ताज लैंड होटल बांद्रा वेस्ट में वर्ल्ड मार्केटिंग कांग्रेस एस कॉन्फ्रेंस में जहाँ पर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 राजेश जी मैं जानना चाहूँगा कि आपसे मेरी पहली मुलाकात हो रही है और हमारे सभी श्रोतागण भी आपसे पहली बार मुखातफ हो रहे हैं आवाज़ के ज़रिए तो उन सभी को आपके बारे में पता चले इसलिए आप अपने बारे में बताइए मेरा नाम राजेश है मेरी कंपनी का नाम है मेडिकेयर गैस पाइपलाइन सर्विसेस हम लोग जो है वो पूरा सेंट्रलाइज मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम बनाते फॉर एंटायर हॉस्पिटल जैसे मान लीजिए ऑपरेशन थिएटर हो गया आई सेटअप हो गया तो उस सेटअप के लिए सेंट्रलाइज्ड सक्शन ऑक्सीजन नाइट्रस ऑक्साइड एयर ये सारी जो सिस्टम लगती थी है वो हम लोग पूरी सेंट्रलाइज्ड पाइपलाइन बनाते हैं जी और इस ये ये सब पूरा सिस्टम प्लानिंग स्टेज से लेके जैसे मान लीजिए आप जिस दिन आपको हॉस्पिटल बनाना है तो आर्किटेक्चरल लेआउट जब बनता है उस उस दिन से हम लोग उसको प्लानिंग में आ जाते हैं जैसे कैसे लेआउट करना है कहाँ पर बेसिक सिस्टम रखना है कहाँ से सिलेंडर पाइपलाइन ले जाना है क्रिटिकल एरिया कौन सा है नॉन क्रिटिकल एरिया में कितने हैं तो उसकी ये पूरी सिस्टम बी ओ बना के हम लोग उसकी इंस्टॉलेशन करते हैं जी चलिए राजेश जी बहुत ही अच्छा बताया आपने आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसके बारे में बताया मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में पूरी तरह से बताइए आपके फैमिली में कौन है आपका पढ़ाई कहाँ तक हुआ किस तरह से इस मेडिकल फील्ड में आप कहाँ हुआ आ, मेरी पढ़ाई तो मैं मैं बी कॉम बट ये करते करते मैं नाइनटीन में मैं गल्फ़ में गया था तो गल्फ में आई वाज वर्किंग विद कंपनी कॉल्ड अलीमान वो होने के बाद मैं जब इंडिया में आया तो इंडिया में आई वाज वर्किंग फॉर वन कंपनी मेडिकल ग्रेड में जे करके जब बोलो तो उसने उधर ये मैं सारे सीखे हम तो वो सीखने के बाद 2007 में आईव स्टार्टेड माई ओल जी टू से लेकर मैं खुद कर रहा हूँ अभी बट आई हेव लर्न वेयर एवरी इट इन जे एंड ये सब करते करते आई हैव माई फैमिली माई मदर एंड फादर माई यंगर ब्रदर ही इज इन आर्मी वो आर्मी में है okay. yeah. he is Colonel कर्नल सुहास my wife she is looking after my young, my cousin brother Vishal मार्टे he is taking care of so. तो मेरे लिए मेरे right and left में मतलब मेरी wife <laughs> and my cousin brother, so that's why we are growing, that's why we are able to achieve दिस अपॉल्स राजेश जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि इस तरह से आपका फैमिली में कौन कौन क्या करता है और आपको सपोर्ट फैमिली का बहुत अच्छा मिल रहा है इसलिए आप आगे बढ़ रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही तक तरक्की करते रहें और लोगों की सेवा में आप हमेशा सदा तत्पर रहें और चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे कि आज हम लोग वर्ल्ड मार्केटिंग कांग्रेस में आए हुए हैं और वहां पर आपको ख़ास एक इनाम दिया गया है एक अवार्ड मिला है उसके बारे में जानना चाहता हूं उस किस लिए मिला और क्या उसके पीछे का रहस्य ये बेस्ट मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम जो है वो सर्विस uh, हम जो प्रोवाइड करते हैं जो इनोवेटिव जो उसमें है जैसे नॉर्मली पहले जब क्या होता था सिलेंडर लेके पेशेंट के पास रखा जाता था अभी वो नहीं अभी वो नीचे सिलेंडर नीचे रखना है और पाइपलाइन के जरिए हर एक हर एक रूम में हर एक बेड में अब पेशेंट को ऑक्सीजन मिल जाएगा सो दिस इज़ वॉट द सिस्टम वी डू देट वे वी आर अवॉयड फॉर दिस तो आपका इस विशेष सिस्टम को इंस्टॉल करने के वजह से और लोगों तक बहुत ही अच्छा मेडिकल फील्ड में एक अच्छा सपोर्ट मिलने के लिए डॉक्टर को पेशेंट को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है इस वजह से आपको ये अवार्ड दिया गया चलिए बहुत ही अच्छा लगा आपने जिस बात पे आपको ये अवार्ड मिला है बहुत ही अच्छा कार्य आप कर रहे हैं करते रहें ऐसी शुभकामना करता हूँ और जाते जाते मैं कहूँगा राजस्थान गुजरात और अभी जो वर्तमान समय में इंटरनेट या मोबाइल एप्लीकेशन से जो लोग आपको सुन रहे हैं उन सभी के लिए जैसे हम लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति का जीने का एक मकसद होता है कुछ ना कुछ वो चीज़ें उसको इंटीमेट करता है कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो तो उस तरह सभी के लिए बताइए कि आपको कौन आगे बढ़ा रहा है एक तो प्रेरणा है मम्मी डैडी का जो है कि कुछ भी करो अच्छा करो बढ़ते रहो मोस्ट बी इनोवेटिव ईच एंड एवरीडे कीप हार्ड वर्किंग तो यही चीज़ें हैं सारे जो हमको आगे लेके चल रहे दैट्स वॉज वी फॉलोइंग दैट्स वॉज वी आर गोइंग अ चलिए मैं कहूँगा अब जाते जाते आपके ब्रदर आर्मी में हैं तो एक देश सेवा में हैं तो उनके लिए आप कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे एक लाइन जरूर गुनगुना दी लाइन तो नहीं है सॉरी वो तो नहीं गुनगुना चमन ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान I'm not afraid. कहनाए अस्त्र और आयुध रक्षा के अस्त्र शस्त्र आयुध रक्षा के साधन हमने किए तैयार आज अमित शि है I totally respect him because uh, truly I mean we are जैसे हम भाई नहीं हैं हम लोग दोस्त हैं ऐसे रहते हैं हम दोनों जी बिल्कुल so आई एम very वेरी हैप्पी दैट आई आई एम हैविंग हीज ऐसा कोई भाई मेरे लिए जी चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर और आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा आपने बहुत ही अच्छी बातें बताएं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया thank you very much thank you वेरी मच थैंक यू दोस्तों चलिए आज हमने राजेश जी से बहुत ही अच्छी बातें सुनी और उन्होंने उनके ब्रदर जो मिलिट्री में है उनके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत डेडिकेट किया वो भी आपने सुना तो चलिए इसी तरह आप भी मस्त रहें प्रेम में रहें खुशी में रहें ऐसी शुभ आशा के साथ शुभकामना के साथ मुझे और राजेश जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडी माधवन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो